नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट संस्कार के बढ़ते चलन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि संस्कार के बढ़ते चलन कार्यक्रम में हम विशेष कवियों को सुना करते हैं और आज के इस कार्यक्रम में भी हम लोग विशेष कवियों को सुनेंगे और मेरे साथ आज के इस विशेष एपिसोड में अपने इस संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम को सजाने के लिए प्रेम सागर प्रेम जी हैं जो बहुत ही राष्ट्रीय कवि हैं और बहुत अच्छे कवि हैं और उसके साथ ही हमारे पुराने अजीज़ जो हैं राजेंद्र गोपाल व्यास जी हैं जिनको आप हमेशा रेडियो मधुबन से सुनते रहते हैं और उनका जो है रेडियो मधुबन से बहुत प्यार है और कवियों को जो है जोड़ने का काम भी वो रेडियो मधुबन के साथ मिलकर करते रहते हैं तो इसीलिए संस्कार के बढ़ते चरण ये जो टॉपिक है ये भी उनका ही दिया हुआ नाम है जिनके हधार से हम लोग इसमें कवियों को सुनते हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह की जो आयोजन होता है और एक नया अलग अलग कवियों को सुनने को मौका मिलता है तो आइए इस विशेष एपिसोड में हमारे साथ सबसे पहले प्रेम सागर प्रेम जी से सुनेंगे कुछ विशे... उनके बारे में और उनकी कुछ खास कविताओं को सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से प्रेम सागर प्रेम जी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कार के बढ़ते चलन इस कार्यक्रम में जी नमस्कार ओम शांति नमस्कार प्रेम सागर प्रेम जी बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे आना हुआ आ, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कलाकार छिपा होता है जी जी जी कई बार कलाकार कुछ परिस्थिति बस बोल नहीं पाता दब जाता है कई बार आक्रोशित होकर साहित्य में या किसी और विधा में आ जाता है बाबा की कृपा रही कि मैं साहित्य के साथ जुड़ा और साहित्य भी मेरा नारी उत्थान के लिए देशभक्ति के लिए ऐसे में मूलतः श्रृंगार का कवि हूँ लेकिन श्रृंगार तो बाबा में भी है श्रृंगार ईश्वर में भी है श्रृंगार प्रकृति में भी है चारों तरफ प्रकृति में श्रृंगार ही श्रृंगार जी जी बहुत ही अच्छी बात है और एक रचना सुनाइए जो आपको बहुत पसंद आता हो आपको अच्छा लगता है आप बार बार उस रचना को पढ़ना चाहते हैं मैं एक मुख से शुरुआत करूँगा जी स्वागत, स्वागत मुक्त कि कुछ तो ठोर ठिकाने रख कुछ तो ठोर ठिकाने रख कुछ तो ठोर ठिकाने रख हम यहाँ आए हैं बाबा के दीवाने हैं और आपसे अगर कभी कोई मिलता है या आपसे कभी कोई बात करता है या बात किसी तरह से डायरेक्ट इन डायरेक्ट फ़ोन से होती हैं तो आनंद आता ही होगा तो मैंने उसी को ऊपर एक मुक्तक लिखा है जी। कि कुछ तो ठोर ठिकाने रख कहीं पर आने जाने रख कुछ तो ठौर ठिकाने रख कहीं पर आने जाने रख और जो तेरे दीवाने हो ऐसे कुछ दीवाने रख वाह वाह जो तेरे दीवाने हो ऐसे कुछ दीवाने रख जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा मुक्तक आपने पेश किया हमारे बीच में आइए आगे बढ़ते हैं और राजेंद्र गोपाल व्यास जी हमारे साथ हैं जिनको हम सुनते रहते हैं और मैं चाहूँगा कि आप अपनी प्रस्तुति एक छोटी सी मुखक के जरिए स्टार्ट कीजिए प्यारे श्रोताओ एक ऐसी शख्सियत से परसों पहला परिचय हो चुका था प्रेम सागर प्रेम भैया से जी, जी, जी. और लेकिन अब पहली मीटिंग होती है <laughs> तो आज हम फिर एक संगम पर सतीश भाई जी के साथ मिले और फिर मुझे रमेश भाई क्लिक हुए मैंने कहा <laughs> वो एडवर्टाइज़ लाते हैं मैं कभी लाता हूँ <laughs> <laughs> वो दोनों ही बड़े मुश्किल से मिलते हैं रमेश भाई जी को एडवर्टाइज़ लाने में कितना वो भागीरथी प्रयत्न करना पड़ता है उसके पैरेलल मुझे कभी ढूंढने पड़ते हैं यूँ कभी लाखों हैं रमेश भाई जी जी। जो चिपकना चाहते हैं पर स्क्रीनिंग पे वही आता है हमारे पास जो कहीं ना कहीं डिजर्व करता है तो मैं प्रेम जी को का अभिनंदन भी करता हूँ और रमेश भैया मेरे एक कविता का एक मुक्तक मुक्तक बनना जाएगा जब अलग से बोलूँगा मैंने भारतीय संस्कृति में नारी के महत्व पर एक दहेज गीत लिखा उसका एक बंद में यह करता हूँ कभी प्रेरणा बनी ये नारी जंग चढ़े वीरों की कभी प्रेरणा बनी ये नारी जंग चढ़े भी रोकी और कभी स्त्रोत बन गई कभी का कभी संत धीरो कभी इसी नारी ने धरती माँ की लाज बचाई अरे बेटे को कटवाया तो भी आई नहीं कचाई कि माफ करो श्रोता मुझको अब ये वो देश नहीं है बिना मौत नारी मरती मर्दों में तेश नहीं है ये मेरी दहेज कविता का एक बंध इसलिए दिया कि कहाँ हमारी नारी देवियों में गिनी जाती थी और पोस्टर और सिनेमा संस्कृति ने नारी को किस चौराहे पर खड़ा कर दिया रमेश बाबू उस संदर्भ में मैंने ये एक छंद कहा जी बहुत ही बहुत ही सटीक छंद है जो आज के करंट सिनारों में और वर्तमान समय को देखते हुए ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ जाती हैं हमें फिर से अपने पुरानी भारत देश की परंपरा और संस्कृति को याद दिलाने की कोशिश आपके रही है तो बहुत ही अच्छा प्रयास है चलिए आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडोमध वन नाइन्टी पॉइंट पर संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम को और जहाँ पर हम दो कवियों को सुन रहे हैं राजेंद्र गोपाल व्यास जी और प्रेम सागर प्रेम जी को सुन रहे हैं तो आइए फिर से एक बार प्रेम सागर प्रेम जी को निमंत्रण करते हैं और वो एक बहुत ही अच्छी कविता अपनी जो है सुनाया हमें मैं एक गज़ल के माध्यम से सेवा करना चाहूँगा दर्शकों की जी और गज़ल का मतला है तरन्नुम अंदाज में पढ़ू जैसे आप बोला तरन्नुम में पढ़ लीजिए तरन्नुम में पढ़ देता हूँ सफीना उससे पहले मैं एक भूमिका में ये बात बोलूँगा कि एक परिवार हज जाता है मदीना जाता है मदीना जाने के बाद एक तूफान आ जाता है तूफान में उसकी नाव फंस जाती है सफ़ीना फंस जाता है वो पूरा प्रयास करता है निकलने का लेकिन नहीं निकल पाता बाबा के लिए याद करता है जब बाबा के लिए याद करता है तो उसका प्रयास परिवार का और बाबा का विश्वास उसके बीच में क्या घटनाएँ घटित है, होती हैं पेशे है कि अब भवर में है सफीना सब तेरे हाथों में है मुश्किल में मेरा है जीना सब तेरे हाथों में है अब भंवर में है सफीना सब तेरे हाथों में है मुश्किल में मेरा है जीना सब तेरे हाथों में है मतलब हुसने मतलब पे सर जाए कि जल रहा मेरा ये सीना क्योंकि मेरी नाव नहीं निकल पा रही है जल रहा मेरा सब तेरे हाथों में है है हो रहा जाया पसीना सब तेरे हाथों में है। शेर पे जे कि रहो ने सब है छीना क्रोध ईर्षा लोभ वो एंकार ये शुरू से ही मेरे साथ होली इन्होंने मेरी सब शांति छीन ली कि रहे वरों दर मुझको है ना चंद पल मिल जाए जीना सब तेरे हाथों में है बाबा ने वो चंद पल भी दे दी बाबा ने थोड़ा इम्तान लेने की भी कोशिश करी कि ये कुछ सुधार पर आया नहीं आया बाबा ने विपत्ति और थोड़ी सी बढ़ाई कि काली घटा ताने है सीना काली घटा ताने है सीना उफ ये बारिश का महीना आ सब कोई बचीना सब तेरे हाथों में है मुक्ते का शेर पे शेर जय आस अब कोई बची ना सब तेरे हाथों में है कि आस अब कोई बची ना सब तेरे हाथों में है कि बक्स सागर को नगीना बक्स सागर को नगीना तेरे जल् की कमी ना आ गया मेरा मदीना सब तेरे हाथों में है आ गया मेरा मदीना सब तेरे हाथों में है आ गया मेरा मदीना सब तेरे हाथों में है शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत रचना जो है आपने गजल के रूप में तरन्न में गाया प्रेम सागर प्रेम जी आप आपने सुनाया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही खुशी हो रहा है कि संस्कार के बढ़ते चरण में अलग अलग कवि आते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं अपनी एक विचारधाराओं को एक अलग ढंग से हमारे बीच में रखते हैं बहुत ही अच्छा लगता है और आइए आगे बढ़ते हैं राजेंद्र गोपाल व्यास जी को सुनते हैं और एक विशेष जो है ऐसी प्रेम को आगे बढ़ाते हुए प्रेम वाली कविता एक सुनाई बहुत अच्छा आज बहुत अच्छा लग रहा है मेरे श्रोताओं को आज आपको सुन के आज एकादशी भी है हमारी जी और ईद मुबारक, एद मुबारक भी, है। है। भी है अब ये ईद आज क्या है प्रभु सबको सनमार्ग पे लाए जीव भगवान ने बनाए हैं आप किसी पेड़ से एक पत्ती को तोड़ तो सकते हैं पर वापस चिपका नहीं सकते आप किसी का प्राण हर तो सकते हैं पर लौटा नहीं सकते तो एक संदेश में दूँ कि जीवों की अपने ही जीवों की तरह हम पालना करें यही सच्ची एकादशी है तो आप जहां भी मुझे सुन रहे हैं मेरे काव्य पाठ को मैंने आज चूंकि नमाजियों को भी मेरी नमाज है मेरा जीवन मेरा काव्य पाठी मेरी नमाज है रमेश बाबू तो मैं जहाँ कवि सम्मेलनों में जाता हूँ एक शेर से आपसे जुड़ रहा हूँ फिर एक दो बंद और कहूँगा हम प्रेम जी को चाहेंगे कि एक लंबी कविता और सुने मुझे बहुत अच्छा लगा मैं तो बीच में आता रहता हूँ तो मैं एक शेर देता हूँ कि नमाज़े अदा कर लो तुम्हारे शहर में इस कदम जो जिस शहर में सुन रहा है मुझे वहीं प्रस्तुत हूँ ऐसा माने इस शहर के साथ नमाजे अदा कर लूँ तुम्हारे शहर में इस कदर कि उसके बाद हज की चाहती न रह जाए वाँ, वाँ, वाँ, क्या वाँ, वाँ। वाँ। मैं काव्य पाठी ऐसा मस्ती से आपके शहर कर लूँ पहुंच जाए कि मेरा क़ाबा मदीना यहीं हो जाए और सह हज करने के बाद आदमी को सह उपसर्ग लगा देना चाहिए रमेश बाबू अगर आप हज करके आए तो सह लगा दो मतलब जिंदगी में सहज हो जाओ तभी आपकी सच्ची जो है हज यात्रा है वाँ वाँ। लेकिन मैं देखता हूं जो हज जाने वाले जिनको हज की उपाधि मिल जाती है मेरे गांव में भी एक हाजी साहब हुआ करते थे वो पहले बहुत सहज थे जब से हज से आए उनमें पता नहीं एक ऐसा ईगो आ गया कि वो छोटे मोटे आदमी की तरफ तो देखते ही नहीं <laughs> तो मैं उनको खाए भाई इसे तो बाहब आप पहले ही ठीक थे मेरे को गोदी में लेके चूम लेते थे हमारा बहुत मोहब्बत भरा तो मैं युवान साथियों पर दो छंद कह के जीवाणी जी। को विश्राम दूंगा कि आज इस मौके पर ईद के मौके पर एक मैसेज दे रहा हूँ छोड़ो अब बचकानी हरकत आप अपने आहार पे ध्यान दो भाई भगवान ने ये प्रकृति तुमको इतना बना दे रखा है भूत भोजन के आप उसको समय नहीं यार तो आप आप छोड़ो यार हैं मैं इशारे में ही बात करूंगा छोड़ो अब बचकानी हरकत अब तो कुछ गंभीर बनो छोड़ो अब बच कहानी हरकत अब तो कुछ गंभीर बनो खुद के लिए बहुत कर गुजरे गैर के लिए समीर बनो तो अब इन जीवों पे दया करो यार इन पर कृपा करो आज से अगर कोई भाई मेरी बात सुन रहा हो तो संकल्प ले कि यार जिन्हें आप पीड़ा पहुंचा रहे हो अपनी आंख में यार उनको उनके बॉडी पे हाथ फेरो उनका चुंबन करो उन्हें नीलाओ धुलाओ और उन्हें प्रकृति के लिए उन पर कृपा करो क्यों नहीं बने आकाश अगर तो नहीं बने आकाश अगर तो ग्रह नक्षत्र कहां होंगे चहू और पीड़ित दिखते हैं सारे जख्म हरे होंगे अंतिम बात उनकी पीड़ा तुम्हें समझना जिसको हम दुख देते हैं उसकी पीड़ा समझो उनकी पीड़ा तुम्हें समझना उनका दर्द बांटना है होगा तभी उजाला प्यारो ये अंधियार छाटना है छोड़ो अब बचकानी नहीं हरकत ऐसी मूर्छा में किए गए सभी कामों को त्यागिएगा और ऐसा करिएगा जिसको हम डिवाइन कर्म कहें दिव्य कर्म कहें करने के बाद लोग याद रखें कि उस व्यक्ति ने हमारी ज़िंदगी में यह खूबसूरती के रंग भरे इसी के साथ में वाणी को विश्राम देता हूँ धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा जो संदेश है आपके इस काव्य में था जहाँ पर हमने ईद के साथ साथ ईद की जो पवित्र भावना है उसको आपने संबोधन करते हुए सभी जीवों पर दया करने के लिए कहा बहुत ही अच्छा संदेश मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों को आप समझ रहे हो तो मैं कहूँगा आप अपने इस दिल में इस चीज़ के लिए जगा दें और सदा के लिए जैसे कि हम नमाज़ पढ़ते हैं उसमें यही हमारी कामना होती कि हम खुद भी प्रेम से रहें और सबको प्रेम दे यही हमारा संदेश होता है तो उस चीज को हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाने की पूरी कोशिश करें ऐसी शुभ आशा के साथ चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु नाइन पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में आप सभी का ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ दो दिग्गज कवि हैं प्रेम सागर प्रेम जी और राजेंद्र गोपाल व्यास जी उनको हम सुन रहे हैं बहुत ही अच्छा एक जो प्रेम है प्रेम का संदेश चारों ओर फैलाने की कोशिश और एक प्रयास हमारा रहता है कवियों के माध्यम से काव्य के माध्यम से अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से वो संसार में एक संदेश फैलाना चाहते हैं और जो आ, प्रेम की कमी है उसको काव्य पाठ के माध्यम से पूरा कर रहे हैं और लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाने की पूरी कोशिश उनकी रहती हैं तो आइए फिर से प्रेम सागर प्रेम जी से बात करते हैं और उनसे एक अच्छी कविता फिर से सुनेंगे थैंक यू रमेश भाई धन्यवाद रमेश भाई जी जी मैं मेरा पूरा साहित्य नारी उत्थान के लिए समर्पित है जी आध्यात्मिकता के लिए समर्पित है देशभक्ति के लिए समर्पित है तो मैं कुछ दोहे आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जी जी स्वागत है। माँ की ममता का मिला माँ की ममता का मिला कहीं और ना छोर माँ की ममता का मिला कहीं और ना छोर उखल से आकर बंधे प्रभु श्री नंद किशोर क्या बात उखल से आकर बंदे प्रभु श्री नंद, नंद, नंद, नंद किशोर और जो लोग नारी के लिए दृष्टिकोण कुछ और रखते हैं वो आए मैं उन्हें स्वागत करूंगा वो ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आएँ और देखें कि यहाँ क्या दृष्टिकोण है, है। यहाँ रियो ओलंपिक में तो मेडल बाद में लिया है हमारी संस्थान ने सबसे पहले उन्हें प्रधानता दी हुई है वो लोग सीखें हमारे यहाँ आगे कि हमारे यहाँ क्या किस तरह से क्या पूरा प्रोग्राम चल रहा है मेरा दूसरा दोहा पेश है कि नारी तुम नारायणी नारी तुम नारायणी जीवन का आधार नारी तुम नारायणी जीवन का आधार माँ बेटी बनकर प्रिया गजब लुटाती प्यार माँ बेटी बनकर प्रिया गजब लुटाती प्यार और ब्रह्मा कुमार जी में हम लोग बैठे हुए हैं दो दोहे हालांकि मैं नहीं समझता कि अब दो दो दो दो दो दोहे में हम पूरा एवरेस्ट शिखर छू सकेंगे लेकिन चरणों में समर्पित है थोड़ा सा स्पर्श करने के लिए अगर आपके लिए ऐसा लगे कि भाई कहीं स्पर्श करा गया है क्या हमारे सिद्धांत हैं उसके लिए अगर आपके लिए ऐसा लगे तो जरूर व्यास जी भाई जी से मैं बोलूँगा कि मुझे आशीर्वाद दें रमेश भाई जी आपका अभी आशीर्वाद मुझे मिले कि अभिमानी हारा सदा अभिमानी हारा, हारा, हारा सदा जग की है ये रीत जग की है ये। अभिमानी हारा सदा जग की है ये रीत अब प्रेम सदा विजयी हुआ ये भी कैसे सीख प्रेम सदा विजयी हुआ ये भी कैसे सीख और दीवाली का दीप बन दीवाली का दीप बन मन अंधेहार मिटाए दीवाली का दीप बन मन अंधेहार मिटाए तम से नित लड़ता रहे जगमग जग हो जाए वाह क्या बात जगमग जग हो जाए साहित्य और साहित्यकारों का क्या कवि धर्म है मैंने एक दोहे में बोलने की कोशिश करी गजल पेश ग आज खत तेरा पुराना मिल गया क्या बात है आज खत तेरा तेरा तेरा पुराना तेरा मिल, फुराना फुराना मिल गया मुझको जीने का बहाना मिल गया क्या बात है आज खतरा तेरा, तेरा पुराना मिल गया मुझको जीने का बहाना मिल गया और यार ने नजरें उठाई बयक यार ने नजरें उठाई यक बयक जीश्त को यू आशियाना मिल गया क्या बात यार ने नजरें उठाई यक भयक जीश्त को यूं आशियाना मिल गया और आपके आंसू गिरे थे जिस जगह आपके आंसू गिरे थे जगह मोतियों का एक खजाना मिल गया आपके आंसू गिरे थे जिस जगह मोतियों का एक खजाना मिल गया और ये गजल ईद वाले दिन लिखी गई थी और आज भी ईद है कि चांद से चेहरे का देखना बेसब चांद, चांद से, से। चेहरे का देखना, देखना बेसब हाँ। चांद से चेहरे का देखना दे बेसब मुझको चांद से चेहरे का देखना बेसब दे ईद का मुझको बहाना मिल गया ईद का मुझको बहाना <laughs> चांद से चेहरे का देखना दे हाँ, मुझको ईद का मुझको बहाना मिल गया और आप काशी भी हैं और काबा हैं खुद आप काशी भी हैं और काबा हैं खुद हम फकीरों को ठिकाना मिल गया बहुत अच्छा आप काशी भी हैं और काबा हैं है मुझको जीने का बहाना मिल गया क्या, मिल गया। क्या, गया। बात, क्या बात है बहुत ही खूब चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी रचना प्रेम सागर प्रेम जी ने हमें सुनाया प्रेम का ही गीत आई आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में हम अभी फिर से सुनेंगे राजेंद्र गोपाल वैस जी को आप सबका फिर स्वागत जीनेस के साथ एक क्षण में वो मिल जाता है दोस्तों जो मूर्खों के साथ उम्र गुजारने पे नहीं मिलता <laughs> मधुवन रेडियो पर मुझे ऐसी ऐसी आत्माओं से मिलन हो जाता है उनके साथ गुफ्तगु हो जाती है और आपसे बातचीत हो जाती है। चलो आज ईद है आज मेरा मन बार बार मैं उन जीवों के प्रति सोच रहा था आज काश इस योनी में मुझे कभी कभी लगता है शायद मैं भी कटा होऊँगा <laughs> मैंने वो दर्द अनुभव किया कि आज जीव की जो हिंसा होती है मनुष्य कब समझ आएगी उसको पर मुझे पूरा भरोसा है इस पर शास्त्र भी कर्म की महीन गतियों का भी जिक्र करते हैं पता नहीं क्या है लेकिन मैं एक जीव जब मरता है कटता है तो क्या सोचता मैं एक अंतिम प्रस्तुति एक छंद में कह रहा हूँ एक मरने वाला जीव मारने वाले को क्या कहता है एक दृश्य देता हूँ ईद पर मत मुझे मारो न प्यारो एक विनती है सही मत मुझे मारो न प्यारो एक विनती है सही बात मेरी सुन सको तो उसकी आंखें मारने वाले की तरफ है हम किसी की भी बात को सुन तो लेते पर समझते नहीं है क्योंकि गौर से नहीं सुन रहे तो वो क्या कह रहा बात मेरी सुन सको तो बात मैंने है कही wow. बात मेरी सुन सको तो बात मैंने है कही हम तो प्यारो सोच लो बर्बाद हो कर जाएंगे मर जाएंगे हम तो यारों याद रख लो कुर्बान हो कर जाएंगे अंतिम बात कहता वो याद रखना अगले जन्म पर लोग तुमको खाएंगे याद रखना अगले जन्मों लोग तुमको खाएंगे मरने वाला जीव मारने वाले को ये कहता है कि अभी तो तू मुझे मार के खा रहा है पर याद हम तो कुर्बान होके जा रहे हैं यार हो सकता मुक्त तो हो जाए पर अगले जन्म हो सकता है तुझे कोई और योनि मिली हो सकता है लोग भी तुझे खाए कभी इतना डूब के जब लिखता है तो मैंने आज एक संदेश दिया है कि इन जीवों के प्रति हमारा एक प्यार उभरे आप एक छोटा सा नाखून यार ज़्यादा कट जाए ना नहीं। तो आपकी रूह जहाँ से नाखून में जान है, यार मेरी गुजारिश है की थोड़ा प्रेम से रहे इसी के साथ धन्यवाद भाई जी ने प्रेम की बात करी हाँ हा। साहब ने तो में दर्शकों के लिए एक प्रेम की श्रंगार की जल पेश कर स्वागत तो है, है. कि तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ तुम्हारा, तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ जरा सा मुस्कुराना चाहता हूँ तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ जरा सा मुस्कुराना चाहता हूँ और जमाने से मिले जितने भी सदमे उन्हें मैं भूल जाना चाहता हूँ जमाने से मिले जितने भी सदमे उन्हें मैं भूल जाना चाहता हूँ कर्म ने आपके करम ने आपके क्या क्या नबकशा करम ने आपके क्या क्या नबक़ा निगाहों से बताना चाहता हूँ करम ने आपके क्या क्या नबक्शा निगाहों से बताना चाहता हूँ और तुम्हारी झील सी आँखों के सदके तुम्हारी झील सी आँखों के सदके मैं इनमें डूब जाना चाहता हूँ और मकते का सिर्फ है जे कि सुकून दिल या सब सुकून दिल जहाँ हासिल हो सागर सुकून दिल जहाँ हासिल हो सागर मैं वो महफिल सजाना चाहता हूँ सुकून दिल जहाँ हासिल हो सागर मैं वो महफ़िल सजाना चाहता हूँ तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ सा मुस्कुराना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारे बीच में हो रहा है दो दिग्गज कवि राजेंद्र गोपाल व्यास और प्रेम सागर प्रेम जी हमारे बीच में हैं और दोनों ने अपनी अपनी रचनाओं को हमारे बीच में रखा और सुनाया बहुत ही अच्छा फील हो रहा था एक प्रेम का जो गंगा है यहाँ पर बहने लगा था और मैं चाहूँगा कि अब जाते जाते हमारे गोपाल व्यास जी से मैं कहूँगा राजेंद्र गोपाल व्यास जी से कि एक संदेश के रूप में छोटा सा दो लाइनें जरूर हमारे सभी लेस्नर को अभी बता दें सभी दर्शकों को आप समय समय पर मेरे कैप्सूल भी सुनते रहते हैं बहुत अच्छा लगता है तो एक ही संदेश मैं बार बार देता हूँ नवयुवकों के लिए पूरा मैसेज मैं हर बार दिया आज फिर उसको दोहरा दूं कि इन विपरीत हवाओं में हम उद्यानों को तो नहीं बचा सकते पर इन बीजों को बचा सकते हैं जिससे नए उद्यान लगाए जाए मैं जहाँ भी युवक बैठे हैं उनकी बुज़ुर्गों के पैरल उनकी में मोहब्बत है उनके साथ सजदा है मैं इस नई पीढ़ी को युवकों को बहुत बहुत प्यार करता हूँ उन्हें कहता हूँ कुछ देर भीड़ में रहने के बाद दोस्तों थोड़ी देर के लिए अलग हो जाएंगे आप तो आप जब अपने से मिल लेंगे न तो मुझे मेरी पंक्ति याद आ जाएगी मैं मुझे मिल गया मैं मुझे मिल गया जब आदमी खुद से मिल जाता है कल जो मुरझाया था आज फिर खिल गया मैं मुझे मैं अपने आप से मिलने के बाद जो खिला हूँ मैं चाहता हूँ भीड़ से हटके यार कभी खुद से भी मिलो यही आज की युवा पीढ़ी को मेरा संदेश है बहुत धन्यवाद बहुत खूबसूरत प्रेम जी से मैं चाहूँगा कि दो लाइनों में एक संदेश जरूर दे हमारे सभी लिसनर्स को कभी दोस्त बन मिला करो कभी दोस्त बन मिला करो कभी दोस्त बनके मिला करो फिर शुरू ये सिलसिला करो या साहब ने कुछ इसी के ऊपर बोला तो याद आ गया मुझे भी आ. बहुत नया मुक्तक है मेरा कि कभी दोस्त बनके मिला करो फिर से शुरू ये सिलसिला करो कभी दोस्त बनके मिला करो फिर शुरू ये सिलसिला करो जब चार दिन की है ज़िंदगी जब चार दिन की है ज़िंदगी न मैं करूँ न गिला तुम करो हाँ हाँ क्या बात जब चार दिन की ज़िंदगी न मैं करूँ न गिला कर न कर, तुम करो और मैं ये चाहूँगा कि आज इस मेरे मुक्तक के लिए ईद के रूप में भी देखें और हम उन निरीह जानवरों पे भी थोड़ा सा दया करें कि जो जिन्हें जीने का अधिकार है नमस्कार ओम शांति, नम शांति।, नम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया प्रेम सागर प्रेम जी बहुत ही अच्छी लाइने आपने बताई और राजेंद्र गोपाल व्यास जी ने भी बहुत ही सुंदर जो हमारी युवा साथियों के लिए एक मैसेज दिया मुझे लगता है कि हमारी युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो जरूर मैं चाहूँगा कि आप भी इस भीड़ की दुनिया से थोड़ा अलग होकर अपने आप से मिलने का प्रयास करें जहाँ आप अपने आप को टटोलेंगे समझेंगे जानेंगे तो जिन्हें का एक अलग उनर आ जाएगा एक नई कला आपके पास आ जाएंगी और जीने का मज़ा भी आएगा तो चलिए दोस्तों आप सदा खुश रहें मस्त रहें हंसते रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे प्रेम सागर प्रेम जी और राजेंद्र गोपाल व्यास जी को दीजिए इजाज़त अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुमा नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो